ननो नो उक्तरी भोक्तुर्मिथ्याणीना तस्म सत्य बुद्धि कुतौ जाये इत्यास्याद आपके कहने अनुसार श्रुतियों की तात्पर्य आत्मा में जो भोक्तृत्व मान रहा है व्यक्ति वो ठीक नहीं किंतु उभयात्मक कूटस्थाबुद्युपाधिक में प्रतिभाषित शाभास विशिष्ट रूपये वही भोक्ता है और अमिथ्या है और जो पारमार्थिक असंगता ऊटस्थ में सिद्ध होने से, से अभोक्ता है ये भी स्थापित हो गया तो प्रश्न उठा इसलिए पूर्व पक्ष का कहना है फिर भोक्ता जब मिथ्या है तब तो प्राणी ने समस्त जीव उस सत्य तो बुद्धि कैसे कर ले रहे हैं अपनी आत्मा जो विशिष्ट है प्रातिभा ने एक तरह से मिथ्या है उस मिथ्या को चिदाभास्को कूटस्था को सत्य क्यों मान रहा है जीव जो कि मिथ्या है उसको सत्य मान रहा है क्यों क्योंशिंगा कूटस्थ सतता स्वस्थ अभ्य सवेकद तात्विकी भोक्तृता मदाचिजिहासती थ सत्यता स्वस्मिन अध्यस् कर क्या रहा है सत्यता कहा है कूटस्थ में आध्यास की जीव भाव में क्या है आत्मा में मिथ्यात्व यानी वास्तविक जो आत्मा कूटस्थ में सत्यत्व कूटस्थ विद्वान सत्यत्व को अपने में क्या कर लिया अध्यक्ष अध्यास कर लिया क्यों आत्मा अविवेक कि अपने आप चिराभास को करके विवेक नहीं कर पा रहा है अत आत्मा की अविवेक के कारण से को कर लिया करके अपनंद विद्यमान भोक्तृता को क्या मानता है तात्व की भोक्तता मास्तविक भोक्तृता है मेरे अंदर मैं सत्य भोक्ता हूं अविनाशी भोगता हूं असंग भोक्ता हूं ऐसे उल्टा पुलटा कलपड़ा कर लिया अत जो है अपने भोक्तृत्व को त्यागना नहीं चाहता अपने भोक्तृत्व अपने कर्तृत्व इंदो को कोई त्यागना नहीं चाहता हर व्यक्ति अपने आप में कर्तृत्व मान रहा है और अपने आप में भोक्तृत्व मान रहा है और दोनों को सत्य मान रहा है हर कुछ नहीं करने का भी कोई करना को कर्तृत्व मान लिया देखो मैं कुछ नहीं करता ध्यान में तो कुछ नहीं करता हूं ऐसा जो कहना उसमें जो कर्तृत्व है उसका अभिमान सर्वस्व त्याग किया है तो त्याग का अभिमान हो गया वो त्यागाभिमान भी भोग में आ गया उसकी भी अहंकार है उसमें तो भोगतृत्व है वो लक्षण सुख उसमें मिल रहा है सर्वस्व त्याग का उस सुख का भोग कर रहा है इसीलिए कहा गया कि वैराग्य का ही अहंकार हो जाए उस आदमी को तो कोई संभाल नहीं सकता कोई समझा नहीं विवेक का अहंकार हो जाए इनको मिठाना कटा कटेंगे बाकी सब सबके अहंकार मिट जाएंगे इसलिए अनुगीता में कहना यह न्यजती त्यज जिसके द्वारा तुम सबको त्याग्रह हो उसको भी त्याग किसको तरह हम त्याग्रह अहंकार के द्वारा मैंने त्याग दिया मैंने वो त्याग दिया मैंने वो त्याग दिया मैंने वो त्याग दिया मैंने त्याग, दिया। मैंने त्याग ऐसे हर चीज को जो त्याग रहा, हूं, सब को त्याग रहा है को कौन त्यागेगा? को भी त्याग तब असली अब यह नहीं हो पाता इसलिए क्यों क्योंकि उसने भोक्तृत्व सत्यत्व पकड़ लिया है अति वह सबको त्याग सकता है इन कर्तृत्व भोक्तृत्व को त्याग नहीं कर सकता कदाचित भोक्तृत्व त्यागने की इच्छा भी नहीं करता त्यागना तो अब तो त्याग करने खाली हो जाए मूल वही दोनों ही बेकार है लेकिन दोनों बेकार हो रहा केवल कर्तृत्व करोगे भोक्तृत्व रहेगा तो भी आपत है तो क्यों नहीं बनेगा कर्तृत्व के बना भोगतृत्व हो अब बहुत सारे जीव है ना इस ब्रह्मांड के अंदर भगवान ने ऐसे सारे जीवों को बना दिया जिनमें कर्तृत्व है नहीं केवल भोग कर रहे हैं अपने कर्म फल भोग कर रहे हैं और बहुत सारे ऐसे हैं जो केवल कर ही रहे हैं भोग नाम जी ने उनकी और मनुष्य ऐसे हैं जो दोनों में कर्तृत्व भुगत तो। चौरासी लाख योनियों में भगवान ने सारे प्रकार योनिया बनाया योगवासी बड़ा सुंदर धाम व्याल कट भीम भाग भट्ट दो प्रकार के सेनाओं का वर्णन किया दो प्रकार की सेना दाम कट भीम भाष भट्ट नाम से रख दिया मैंने एक में अहंकार नहीं था एक में अहंकार नहीं था अब ऐसी सेना भी बेकार है अब शत्रु सेना आ रही है आप अहंकार से अपने देश का भी अहंकार करते तो फाइट करोगे नहीं तो मारे जा रहे हो मार खाए जा रहे हो टक्कर देंगे अहंकार चाहिए अहंकार ही सेना व्यार से दिखाया है दाम व्याल फट भीम भाष फट दूसरे वो है तो काटे जाए काटे जाए जो मिल जाए मारे जाए अरे अपनों को भी मारना ले क्या फायदा होगा वो भी ठीक नहीं इसलिए केवल कर्तृत्व वाला था वो जो सबको मारे जा रहा है मेरा कहा मारना है मार रहे अरे अपनों को मारे अपने देशवासियों को मारे कि शत्रु को मारना है ये सोच भी कि मारना चाहिए ना कि सबको थोड़ा ही जाएगा केवल कर्तृत्व वाला क्या करेगा वो करते जाए वो नहीं देखेगा सोचेगा ही नहीं वो करना उसका काम है वो भी ठीक नहीं है और दूसरा अहंकार है नहीं कर्तृत्व है नहीं तो केवल भोक्तृत्व भोग ही रहा है सब सब भोग रहा है अगला मार रहा है पीट रहा है भोग रहा है वो भी ठीक नहीं अरे मनुष्य से तो उसमें जब कर्तृत्व दोनों है तो विवेक से काम करता है केवल कर्तृत्व भी काम नहीं चलता केवल भोक्तृत्व से भी काम नहीं चलता तो दोनों को लेकर चलते हैं, लेकिन दोनों में लेकर चलता है, दोनों में ले चलता है इसे कहते तो कदा उनको त्यागना ही नहीं चाहता है भोक्ता अविवेक स्वस्थ कुटस्था विवेक न्याणाभावे आत्मा से लेना लोक प्रसिद्धी ले चीव कर क्या रहा है भोक्ता अविवेकता, अविवेक अविवेक से अपना जो कुटस्थ स्वरूप है उससे विवेक ज्ञान अभाव उसका विवेक ज्ञान ना होने से कुटस्तम विद्यमान उसको आत्मनिर्देश अपने भोक्तृत्व में अभ्यास करके तद्वारा क्या कर लिया कुटस्ट सत्यत्व द्वारा भोक्तृत्व से अपने में विद्यमान को सत्य मत्यमान करके भोगम कदाचित बिना हाथ नीचती है और भोग कब भी चाहता है परेशान कर रखते हैं अरे कारण ही हो सत्य के कारण से परेशान है कोई नहीं इसे विख्यात रहेगा तो करते रहे तो फर्क नहीं पड़ता है भोग रहा है तो भी फर्क नहीं पड़ता है नहीं कर रहा है नहीं भोग रहा है तो फर्क नहीं पड़ता मान्यता है मान मान ने ने था था? आप जो मानने के ऊपर है आप जो सत्य मान बैठे इसलिए परेशान कर रहा हो दुनिया में देखें ना आप कुछ ना करें लोग कहेंगे कि क्या आदमी क्या हो गया इसको तो कुछ नहीं कर रहा और करते ही रह जाएंगे तो करें क्या हो गया इस आदमी को करते रहता है कहीं बैठता ही नहीं आराम ही नहीं करता है तो आदमी है कि क्या है ये अब परेशान है देखो दुनिया आप करेंगे तो परेशान नहीं करेंगे तो परेशान भोगो तो परेशान ना भोगो तो परेशान अगर घर में रहो कुछ ना खाओ पियो, पिओन दाल रोटी को हो गया त्याग को नहीं तो लड्डू तो हो तो बीमारी गई, भोगो तो मुश्किल झगड़े इधारा खा ले हाँ कम खा ले आप लड़ गए तो मुश्किल जीना पड़ता <laughs> तो फिर तो शार्ण कहानी खत्म हो जाती है परेशानी करता है मन उसको सत्य मान बैठा है तो सारा खेल खराब हो रखा है सर्व प्रेम भवती आत्म से तो शक्तम भोग्य से कथम प्रतिपाद्य ऐसा है फिर आत्म का करके श्रुति ने आत्मशेष सकल भोगों का वर्णन किस प्रकार कर दिया क्यों कर तो आत्मशेषत्व तो आत्म प्रति पाते श्रुति जो है कूटस आत्मा का शेष भोग्य है ऐसा नहीं कह रहा किंतु लोक प्रसिद्ध उभयात्मक भोक्त शेषत्व श्रुत्या अनुद्यत श्रुति कर क्या रही है लोक प्रसिद्ध उभयात्मक उभयात्म तो ने कूटिषता ऐसा जो भोगता है उसी का शेषत्व ने सकल भोग्यों का वर्णन कर रही है और तो ये अनुवर्णन स्वयं नहीं कर रही है कोई विधि नहीं कर रही है अनुवाद कर रही है अनुद्य ती क्या अनुवाद अनुवाद नहीं होना चाहिए फालतू क्यों अनुवाद करेगी कोई बात को लोक में तो दुनिया कई चीजें हैं सबकी कथा थोड़ी वेद कह रही है इसी बात का अनुवाद क्यों करेगी उसे कोई ना कोई प्रयोजन है आगे बताएंगे भोक्ता स्वशाय पति जाया लौकिक वृत्तांत श्रुत्या सम्यक अनूदित भोगता अपनी भोग के लिए ही पति जाया आदि सारी चीज इच्छा करता है शुद्धि कहना चाहती है कूटस आत्मा चाहता है सार्थना लेना आत्मास्तु काम आए सर्वम प्रेम भक्ति मंत्र में आत्मा शब्द का भोक्ता को जीवात्मा। जीवात्मा को कुटस्था भोक्ता हाँ जहां देखेंगे प्रकरण वही आत्मशा कहीं पर जो है दुसारी नहीं पड़ जाती हाँ आत्मशब्द का नहीं पड़ते शरीर भी आत्मा है प्राण भी आत्मा है इंद्रिया भी आत्मा है सबको आत्मा कर दिया जाता है प्रखंड निर्णय होता है किसको क्यों कहा जा रहा है यह वर्तमान प्रकरण में जो आत्मा किस किसको कहा जा रहा है भोक्ता जीवात्मा लौकिक वृत्तांत क्योंकि यह जो है लौकिक वृत्तांत ने लोक में प्रसिद्ध व्यवहार है उसी वस्ती ने सम्यक अनुदित सम्यक प्रकार से अनुवाद की है ठीक है लोक में जो भोक्ता से प्रसिद्ध है भोक्ता क्या करता है? अपने भोग के लिए पति जाया भोगोपकरणम इच्छती पति जाया पुत्र इत्यादि भोगोपकरणों को चाहता है लौकिक वृत्तांत यह लोक व्यवहार में से प्रसिद्ध सिद्धा उसी को श्रुत्या सम्य न कोई नई बात वहां पर कोई दूसरी या नई बात कर नहीं कह रही है अनुवाद मात्र कर रही है, है। प्रश्न पूछता है फिर अनुवाद क्यों किया श्रुति ने अनुवाद किमर्थम अनुवाद इत्या भोक्त प्रेम नो विधान वो इसलिए कर रहे हैं आपकी बुद्धि को पहले भोग्यों से हटा करके भोक्ता में लाना चाहते भोग्य ना संसार पत्नी बच्चे वगैरह इनमें प्रीति बनी हुई है लोगों को अब कह रहे हैं भाई इनमें वास्तव इनकी इनकी जो प्रीति हो रही है वो उनके लिए नहीं है अपने स्वार्थ के लिए है ऐसे कहकर अपने भी प्रीति को बढ़ाने के लिए बोल रहा है अर्थात उनकी उनमें प्रीति मत करो उनको मतलब से व्यवहार कर रहा अपने स्मार सिद्धि के लिए अपने मतलब निकालने के लिए इनसे सब संबंध रखना इनमें प्रेम कभी नहीं करना ये सब धोखा है कभी भी घूम सकता है कभी कुछ भी हो सकता है सारा संसार माँ बाप भाई बहन पत्नी बच्चा कच्चा जितना भी है सारा चीज धोखा ही और कुछ नहीं इसे उनसे जो प्रेम व्यवहार वगैरह है नहीं करना प्रेम तो अपने में करना अर्थात तो भोग की सामग्री में से प्रेम को हटाकर अपने भोक्त सामग्री प्रेम को करने को से यहां डाला, से डाला फिर भी हटाएंगे विचार करने बोलेंगे फिर ये भोक्ता जिसको तुम प्रेमास्पद समझ रहे हो क्या तो वो वास्तविक है जैसा भोग्य जो प्रेमास्पद थे आप हमारी दुनिया क्या समझ रही है पत्नी बच्चे वगैरह भोग्य वही प्रिय है जिसे प्रेय वित प्रे पुत्र प्रेय अन्य स्वाद महात्मा हृदंड पहले आया है पंद्रह से पहले चार दस या चार आठ में कुछ नहीं। तो उसमें जो कह रहे हैं वह साफ कह रहे हैं प्रे वित्ता प्रिय है कौन पुत्र इन उससे भी प्रिय कौन है आत्मा आत्मा से भोगता उससे भी प्रिय कौन होगा शुद्ध कुटस्थ प्रियतम जो सब प्रिय है प्रे है और प्रियतम प्रिय हो गया, भोग गया। उससे प्रियतर है भोगता आत्मा जीवात्मा उससे भी प्रियतम है आपका शुद्ध कूटस्थ इसे पहले जिसको हम प्रिय मान के चल रहे हैं उनसे बुद्धि को हटाने के लिए शुक्ल कही आत्मस्तव का मे सर्वम प्रेम भगवती जी श्रुति कह रही है भोग्य में विद्यमान भोग्य सामग्री में विद्यमान जो प्रियता है उसको हटाने के लिए और भोक्ता में प्रियता को स्थापित अब भोक्ता का विवेक करेंगे ये सब का विवेक हुआ देखा ये सब अनित विनाशी है ये सब मतलब ही है संस्कार को लेकर अति वे कोई प्रिय वास्तव में नहीं है फिर प्रिय कौन है मैं भोक्ता ही प्रिय हूँ वास्तव में जब मैं भोक्ता ही प्रिय हूं तो विचार हुआ और भोक्ता प्रिय क्यों है क्या वो भी वास्तविक है वो भी सत्य है कि मिथ्या है जब विचार किए तो पता चला भोक्ता भी वास्तव है सत्य है इस तरह से उत्तरोत्तर सत्य की ओर ले जाने के लिए शुरू में कह दिया गया आत्मस्तव का मत सर्व प्रियम भगवती भोग अनुरज भोक्त प्रधान यथो अनुराग अनुवाद का फल क्या है पूछे जाने पर कहा भोक्त प्रेमणु विधानय भोक्ता में ही प्रियता का विधान करने के लिए ये अनुवाद क्या गया है उसको और स्पष्ट कम श्लोक में कहा भोग्याशेष्वाद मां भोग्येश अनुरज्यता जो भोग्य सामग्री है वो भोक्ता के लिए ही उन भोग्य में प्रिय समझकर उनमें उनमें चिपको मत, उन राग मत करो प्रेम मत करो, प्रेम चाहिए अपने में अर्थात पत्नी मर जाए तो कोई आपत्ति में ना मरू ये सोचो बच्चे मर जाए कोई आपत्ति में ना मरू सारा संपत्ति लुट जाए कोई आपत्ति में ना मरू मैंने सारी चीज में प्रियता को खत्म कर दो यह मत सोच ये नहीं रहेगा तो मैं कैसे जीवगा ऐसा ना ग्रस्ती में होता है पत्नी नहीं तो मैं कैसे रह बच्चे नहीं तो कैसे रहूंगा धन संपत्ति चाहिए कार घोड़ा चाहिए इसके बिना मैं कैसे जीवंगा है ना ये जो सोचो गलत है तो उनको उनको सोचाना चाहिए ये सब खत्म भी हो जाए तो मैं तो चिंता रहूंगा तो मैं सत्य हूं मैं प्रिय हूँ ये मेरे लिए थे वास्तव में ये भोग्य प्रेम के योग्य नहीं अनुराग के योग्य नहीं है ऐसे विचार करते हुए भोग्य में भोक्त शेष भोक्त शेष होने के नाते भोग्यों में अनुराग नहीं करना चाहिए को कहा टिकाना है प्रेम प्रेम प्रियता कहां बिठानी है तो भोगता में ही करना क्यों वही प्रधान वही मुख्य मई हूं तो ऐसा तो हमारे लिए ना मैं ही ना हो तो फिर क्या इसे प्रधान कौन हुआ मैं और उसकी शेष कौन हो गए बाकी सारी सामग्री इसे हर व्यक्ति अपने आप में स्वीकार दृष्टिया प्रधान है भोगी शेष हो जाता है खुद वो प्रधान होता है वो अपने स्वार्थ के लिए उन सबको इस्तेमाल करता है हर व्यक्ति का ये हाल है चाहे पुरुष हो चाहे स्त्री हो चाहे बच्चा चाहे को कोई आबाल वृद्ध और ब्रह्मा से लेकर आकीट पतंग पर्यत शब्द एक जीवों की स्थिति है। सब अपने-अपने हैं -अपने को सीधा करने में लगे तो से से हैं। हैं कसम खाते तेरे बिना मैंने मेरे बिना तू नहीं और फिर ये वहां नौकरी चला गया अमेरिका में कोई और चला जाता है कोई संबंध नहीं होता एक दूसरे को याद भी नहीं करते बहुत कम है ऐसे मित्र जो जिंदगी पर याद रखने वाले पति पत्नी हो जाते हैं वो पति मर जाता है वो भी विधवा और 25 साल जिंदगी रह जाती है कैसे रहोगे पत्नी मर जाती है वो विधुर जो है जिंदा पढ़ा रहता है 10-2 साल कहाँ गए कसम सब मतलब बस कहे तू भी साथ में मर जा कोई नहीं मरेगा तो जिंदा कैसे चलूंगी बोलेगा वो जमाने था कि जमाने सत्य प्रथा थोड़ा बहुत चल पड़ी लेकिन वो ऐसा आसान नहीं है बाप मर गया तो बेटा नहीं जिंदा रहता है। बेटा मर बाप जिंदा नहीं रहता है। तो तो के लिए वो तुम्हारे हम नहीं रह सकते कार फूक गया एक्सीडेंट हो गया तो क्या आप जिंदा नहीं रह जाएंगे फिर तो गाड़ी कैसे रहूंगा सब झूठे भ्रांति के बिना भी, भी हम रह जाते और सुशुभ्ध में देख लो ना सबके बिना रह रहे कि नहीं रह रहे तो सुषुभ्ध में कहा है कोई किसी भी प्रकार का कोई भी रिश्ता किसी वस्तु संबंध नाम का चीज व नहीं होता भोजन की जरूरत फिर हम मस्त रहते हो ना आनंद में मग्न हो भोजन की जरूरत क्यों पड़ी क्योंकि दुख में आ गए वो आनंद में है कोई चीज की जरूरत नहीं पड़ती है ये अनानंद अवस्था में सारी चीज की जरूरत पड़ती है स्वप्न और जागृत में ही सारे लफड़े कोई लफड़ा यानी एक अविद्या न रहता तो फिर तो क्या करना तो मुक्त हुआ होता है जागृत में आने का जैसे स्वप्न मिथ्या हो जाता है जागृत में आते क्या हो जाता है स्वप्न मिथ्या हो जाता है लेकिन जागृत से स्वप्न में आप जाते हो स्वप्न में जागृत मिथ्यान वो होता है कभी आपको नहीं होता बस तो यही समस्या है जिस दिन आपका स्वप्न में जागृत मिथ्यान निश्चय हो जाए ना तो भी कल्याण हो जाए यहाँ का सारा मोह खत्म हो जाए स्वप्न के पदार्थों का मोह क्यों खत्म हो रहा है स्वप्न में भी बड़ा आनंद लूटा बड़े अच्छे अच्छी चीजों का मौज करी नहीं लेकिन उसका मोह क्यों नहीं आपको क्योंकि जागृत में आते उसे मिथ्या हो उनके आप अपेक्षा ही नहीं करते आकांक्षा नहीं करते स्मरण नहीं करते और ऐसे ही स्वप्न में हम जब पहुंचते हैं, वहां रहते वक्त जागृत में जागृत नहीं हो सकता आसानी से मुक्ति सिद्ध हो जाता लेकिन भगवान की माया जाल ऐसी विद्या ऐसे बना रखा है वो यहाँ का गाड़ी वहां पहुंचने पर मिथ्या नहीं होता लेकिन वहां का गाड़ी यहां आते मिथ्या हो जाता है कमाल माया का कमाल। प्रधान प्रधान है। है? कौन भोक्ता इसके लिए ही भोक्ता भोक्ता में तम भोक्ता में अनुरागम अनुराग होना चाहिए भोग्य में अनुराग नहीं होना चाहिए इसी बात को विधान करने की इच्छा से सूर्य ने संसार के व्यवहार को अनुवाद किया आत्मस्तु कामाय सर्व प्रेम भगवती ठीक है पति भोक्तु जायादिरा स्व भोपकरण भोग्यगो न पति कर्तव्य नया भोक्तो अपना स्वस्थ भोगोपकरण भोग उपकरण होने से भोग्य से अनुराग न कर्तव्य भोग्यों में उपकरणों में अनुराग कभी नहीं करनी चाहिए किंतु प्रधान भूते भोक्तरी प्रधानभूत भोक्ता अनुराग कर्तव्य अनुराग कर निच्चय या विधि करने के लिए ही श्रुति ने लोक किया है आत्म्रेम कर्तव्यताया दृष्टान्त ईश्वरे प्रेम प्रार्थना पुरस्थ पुराण वचन उदाहर इसके लिए पुराण का श्लोक दे रहे है कि भोग्यों में प्रेम त्याग पूर्वक भोगता रूपा आत्मा जो कर में ही प्रेम कर्तव्य है इस विषय में दृष्टा क्योंकि वह भक्त प्रार्थना कर रहा है हे भगवान जिस प्रकार से भोग में, में मेरा प्रेम था पहले अब आपके चरणों में मेरा प्रेम जो हो गया है वह दोबारा मिट न जा कहीं और न चल मैंने सदा आप में ही प्रेम बना रहे है ईश्वर में ही प्रेम बना रहे भोग्यों में प्रेम न हो ऐसा प्रार्थना करता अथवा ढंग से है अथवा किया है भोग्यों में जैसा प्रेम हुआ करता है दुनिया का वैसा प्रेम आपके चौड़ा में हो गया अटूट दृढ़ दोनों अर्था यही तो अन्ना इधर के ना उधर के बीच में लटका है ना सब तो? कभी उधर का वस्तु में, वस्त में प्रेम हो जाता है कभी इधर की वस्तु में प्रेम हो जाता है समस्या तो चल बंदर बाढ़ चलते रहता है मन का कभी तो अपने जो चीज हैं, उनमें चला जाता है कमंडलों में लंगोटी में इन चीजों को संभाल है मुर्मी में प्रेम हो जाता है हर कभी तो जब परिवार को प्रेम करता है या प्रीति रविवे का नाम विशेष वन ुस्मरत सा सामे हृदया माप सर्पत मतु मा भी पाठ है अतः अथ मर्प गाते हैं भगवान विष्णु को माप माने लक्ष्मी ताती हे माप है हे लक्ष्मीपति तो भगवान सर्व स्व कांत्य या मां माँ कहते हैं लक्ष्मी को सारा संसार लक्ष्मी से लप गया है लक्ष्मी के और कौन है सब कुछ धनी तो है पुत्र धन स्त्री धन पत्नी धन सारा धनी धन है जो कुछ भी है वो धन रूप है अतः सारा संसार एक धन रूप होने से नियत मां मा लक्ष्मी तम पाती रक्षती इतिहा मापा विष्णु ठीक है यह प्रीति अविवेकान अविवेकीयों का, अविवे का अविवे जो प्रीति है आत्मज्ञान शून्य लोगों का विषयों में जिस प्रकार की प्रीति है विशेषु या प्रीति अनपाय प्रीति विषयों में जो अविनाशी दृढ़ा प्रीति दिखाई दे रही है ताम अनुस्मृत सामे मृदया सामे हृदया आपको स्मरण करता हुआ मेरे हृदय से वह हट जाए मैंने तो विषय प्रेम हट जाए विषय प्रेम हटेगा मतलब क्या आपके चरणों में भक्ति सदा प्रेम सदा बना रहे विष्वों का प्रेम हट जावे और भगवान का प्रेम बढ़े रहे स्थिर रहे दृढ़ रहे अर्थ होगा अथवा अवे का विश्व में जिस प्रकार की दृढ़ प्रीति है साथ आदशी प्रीति विषयों में विद्यमान प्रीति है वह आपके अनुस्मरण करता हुआ आपका स्मरण करता हुआ मेरे हृदय में तारीति हो गई वो प्रीति न हटे मांसरप क्रिया कर दो मालक जो प्रेम आपके प्रति हो गया है वो प्रेम न हटे जैसा ज्ञानियों के विषय में प्रेम होता है वैसा प्रेम मेरे को आपके प्रति मान के प्रति भगवान के प्रति हो गया है अब मैं चाह रहा हूं जो दृढ़ प्रेम आपके प्रति हो चुका है वो ना हटे ये दोनों तो टीका उपदार है अविवेक नाम मैंने आत्मज्ञान शून्य नाम विशेषनी दृढ़ आत्मज्ञान शून्य अभिवेकियों उनके विषयों में जो दृढ़ प्रीति रहती है हे माप लक्ष्मी पते संबोधन कर आपका हुआ। आपका अनुसरण करता करता सदा सदा चिंतन मने मुझ में मेरे हृदय से वह विषयों के प्रीति मेरे हृदय से हट जावे और आपकी प्रीति दृढ़ होते जाए अर्थात मम मनो विशेष आसक्तिम परित्यज्य मेरा मन विश्व में आसक्ति को त्याग करके तो सदा तिष्ट कर आप में सदा टिका रहे ये मेरी प्रार्थना दूसरा पक्ष करेंगे अविवेक नाम विशेष दृढ़ यादृशी या प्रीतिरस्ती अविवेक् विश्व में या जिस प्रकार की दृढ़ प्रति है साकार के विषय में विद्यमाना जो प्रीति है तो आम मनुष्य तो में हृदया माँ अर्प मेरे हृदय से वह प्रीति हट अपगच्छतु सदा सदा बना रहे जाते भले पुराणों में ऐसे लिखा हो श्रुतौ कि उसकी श्रुति में क्या फाल हुआ क्या लाभ हो सर्द को लेकर के सर्वस्नात भोग्य जाता उपस्यता भोगतरिये न्याय इसी युक्ति के आधार पर इसी युक्ति को लेकर के आप भी निश्चय करें सर्वस्मा भोग जाता संपूर्ण भोग्य समूह से क्या करना विरक्त विरक्त बुद्धि वाले हो जाओ सकल भोग्य पदार्थों से विरक्त हो जाओ विरक्त क्या करना उपसमृत्यताम रीतिम उन भोग्यों में जो प्रीति आप डाल रखे थे आज तक उस प्रीति को वहां से हटा करके वहां से इकट्ठा करके कहाँ डालना है भोक्तरी तरी उसको भोक्ता में डाल दो हर प्रेम में डाल देना मैं ही प्रियतम हूँ और सब कुछ वास्तव में जिसे प्रिय मानता था वो सब इच्छा होने से अप्रिय हैं ये चिंतन संपूर्ण जगत जिसको मैं प्रिय समझता था सारा उपद्रढ़ पति पत्नी संतान धन दौलत वगैरह संपत्ति ये सारी चीजें वास्तव में मिथ्या होने से अप्रिय है प्रिय का पात्र नहीं है ऐसा निश्चय करके प्रिय फिर कौन है मैं ही हूँ जो इन सबको भोक्ता हूँ वह जो मैं मैं प्रियतम प्रिय हूँ प्रेमास्पद हूँ समझ में ही प्रीति को टिकानी चाहिए अपने में ही प्रीति को टिकाना है ऋषण से प्रीति को हटा देना ये नम भूत सतह ये नमहत्मा सतह ऐसी आत्मा को जानना चाहेगा उसी में प्रीति को दृढ़ करने के लिए उसके स्वरूप को भी जानना जरूरी हो जाता है अब जाएंगे उसकी ओर जाना चाहते हैं ना हाँ और क्या बहुत सतह अभी जानने की इच्छा हो रही है क्या ये भोगता भी सच्चा है कि ये भी झूठा है ऐसा ना हो कि ये एक झूठा से हटा दूसरे झूठे में फंस गया एक गड्ढे से निकला दूसरे गड्ढे में गिर गया फायदा क्या छोटे गड्ढे से निकला बड़े गड्ढे में गिर जाए मुसीबत और बढ़ेगी तो घटेगी बढ़े तो क्या है जैसे हम लोग बचाते हैं ना कथाकार लोग सुनाते हैं संसार में फंसा था परेशान था और तो चीन उठा के ले गया चीन उठा के ले गया तो लोगों ने को सोचा अपने वक्त में बच गया ये सारे दुख से हम अब ये चीन मुझे कहीं दूर ले जाएगा एकांत पे चढ़ जाऊंगा जाते जाते चीर के से वो फिसल गया छूट गया तो कहां फसा खजूर के पेड़ में पेस गया पक्षी।, हाँ पक्षी है ना वो, जो, जो खाता है और खजूर में गिर गया फस गया नीचे एक दुकानदार तंदूर का खुले में होता सड़क के किनारे अब उसने लटक फंसा है उसको तो निकाला जाए भाई अब उसने जब बांस लगा करके उसको इधर उधर करके खोल दिया और ढेर से नीचे गिर गया गिरा तो कहाँ गिरा वो तंदूर में चला गया वही हाल है हम लोग सोते घर द्वार से छोड़े आए और गुरु रूपी चील में उठा के हमें ले आया यहाँ पे ठीक गुरूपा चील में उठा के ले आया भला करने के लिए भला क्या होना था हम लोग ऐसे कर्मों वाले थे वो चील गुरु के भी हाथ से छूट गए जब गुरु के यहाँ से भी निकल गए गुरु से विद्रोह कर लिया कुछ भी हुआ आवाज हट गए वहाँ तो आस्था हो नहीं हुई आश्रद्धा हुई, हुई जो भी हुई हल्का अलग हो गए नतीजा तंदूर में पहले खजूर में फंस गए कांटेदारी पत्ते होते ना फिर वापस आश्रम चंझालो फंस गए यही तंदा वही है खजूर और कुछ नहीं ये फंसे पड़े अब यहां से निकलता है कोई कृपा कर भी देता है तो मौत के घाट में जाने के और कोई रास्ता नहीं कर बड़ा मुश्किल काम है ना आप जो है गिर जावे खजूर से इन तंदूर में ना गिरे ये तो वे का काम बनेगा यहां से भी निकले इसकी चढ़ से और अपने स्वर्प प्रतिष्ठित हो जाए भोग से निकला भोक्त तो स्वर्प प्रतिष्ठित हुआ भोक्त तो स्वर्प से भी हट करके कूटस में प्रतिष्ठित हुआ ये जरूरी यहाँ से निकलो वहां वहां से निकलो वहां और पहुंचना है बीच में रुकना नहीं है तीसरे कहते कि देखो न्याय इस न्याय पुराणोक्त न्याय पुराण में कथित न्याय के द्वारा सर्वस्ना जयादि लक्षण अच्छा। संपूर्ण भोग से जो पति पत्नी आलची जैन सबसे विरक्त दी, विरक्ता धीर यश विरक्त हो गया भूति जिसका ऐसे जो आदमी असव्य रही पुरुषा गोचराम प्रीति भोग्य विष्रीणी जो प्रीति थी उसको भोग्यों से हटा करके भोक्तरी भोक्त रूप आत्मा का भी वास्तविक स्वरूप जानना चाहिए बस वही प्रेम को ठिकाना नहीं है उसकी भी असलियत को समझो भोग का असलियत समझ करके भोक्ता में आए आप भोक्ता भी भी भीतर अच्छा जो रह जाए अब गया भी। ये बना जाए। फिर देवता जी बन जाएगा पुण्य का भोक्ता बना रहेगा फिर वहां मरते लोग जाएगा हुआ ज्ञान भी हुआ उसको भी अभी तो उसका आत्मा का भोक्ता में फंसा पड़ा है वो भोक्ता अशुद्ध आत्मा थोड़े है तो जन्म कैसे हो गया वो ये तो शुद्ध शुद्ध ज्ञान नहीं हुआ तो जन्म कहा हो गया भोक्ता तो खिचड़ी है ना वो खिचड़ी में आंसता है अभी शुद्ध में आंसता है यानी कुछ काम नहीं ये भी अज्ञानी महाअज्ञानी और ये फंसा हुआ, हुआ है अभी अविद्या के जाल में पड़ा हुआ है भोगता में प्रिति बना हुआ है है मैं ही सब कुछ मेरे अलावा नहीं नहीं मान रहा रहा ये भी ना ना ठीक बहुत आपने को काट अपनी परिचण तो काटना पड़ेगा सबसे खतरनाक वेदांत यही था हम एवं ब्रह्माष्टमी ये सबसे खतरनाक वेदांत आसुरी वेदांत हम लोग करते राष्ट्रीय मैं ही एकमात्र बाकी तो तो तो सब मूर्ख इसमें भ्रम ठीक है कोई भ्रम तो <laughs> नहीं तो ठीक है ठीक है और सब है नहीं ना वाकई में जगत पैदा ही जब नहीं हो आजातवा दृष्टि से जगत तो उत्पन्न ही नहीं हुआ तो सब कहा आ गया तो सब भ्रम कैसे होगा वास्तव में क्या है कुछ है ही नहीं जगत पैदा ही नहीं तो सब ब्रह्म भी कैसे बोलूंगा बस ब्रह्म ही है और कुछ है नहीं इसीलिए हाँ, हाँ। दोनों में अंतर हम एवं ब्रह्मा अष्टि मैं ही एकमात्र ब्रह्म हूँ ये गलत है मैं ब्रह्म ही हूँ हाँ। इसमें पर एक मंत्र हम लोग क्या प्रत्ययी शांति पाठ में तीसरे कहा अहम अस्मी अहमेव ब्रह्मष्टी गड़बड़ हो गया हो आश्रय यही तो रावण वगैरह ये तो करते थे मैं ही ब्रह्म बाकी सब कुछ नहीं है सब मेरे अधीन हो यही हो जाएगा उसका भी जो भोक्ता को ही सत्यमान के बैठेगा वो तो यही सोचेगा भोक्ता मैं सत्य ब्रह्म ब्रह्मू समझ लेगा और बाकी सब मेरे लिए मौज करने के लिए सबको पीड़ा करो इसलिए सबको लात मारो पिटाई करो सबका कर शोषण करो सबका कर भोग करो ये तो रावर आज नहीं किया इसलिए भोक्ता में अभी वो प्रेम करने को कहा गया लेकिन वही रुकना नहीं इसे आगे क्या करे ये सतह उसको भी वो जानना चाहेगा जब भोग्य का विवेक किया तो पता चला ये सत्य नहीं है तो भोक्ता सत्य है अब भोक्ता का विवेक करो फिर तो आगे कहेंगे एवं आत्मन्यवा प्रेमोपसंहारे फलित सदृष्टम महा आत्मा में ही प्रेम को उपसंहार करने का फलित कथन सदृष्ट दृष्टांत साथ कर। स्रक्न वधु वस्त्र सुवर्ण आदिश पाम अप्रमत् यथा तमाद भोक्तरी स्रक्ंदन वध वस्त्र सुवर्ण आदिश यथा पार अमत्तव जब पाराद्नि होता है अज्ञानी होता है वो अपने माला चंदन पत्नी कपड़ा लत्ता, सोना चांदी इनमें बड़ा संभाल के रखता है प्रमाद इनको प्रमादाली क्या करता है लेकिन इनको संभालता नहीं किंतु भोक्त न प्रमाद्य भोक्तृश् के बारे में बिल्कुल दृढ़ विषय रहता है मैं सत्य हूँ ये सब क्या है प्रमाद, प्रमाद नहीं रहता है और क्या न प्रमाद देती वह प्रमाद नहीं करता वो भी अप्रमत है।, है और क्या पूरी सावधानी पूरी सजा बिल्कुल एक इधर से उधर नहीं होने का प्रमाद रहित रहना पूरा जागरूक रहना सजग रहना हर चीज के ध्यान रखना देशी का ज्ञानी इन सारी चीजों का ध्यान रखता है वैसे ही ज्ञानी क्या करता है विवेकी वह अपने भोक्तृस्वरूप का ध्यान रखता है उससे कभी विचलित नहीं होता और जानता है मैं जो भोगता हूं यही सत्य है और है, और अज्ञानी क्या सोच रहा था सर्वचंदन माला सत्य इसे उनको संभाल में लगा हुआ है नियम यही है जो जिसको सत्य मानता है वो उसको संभालता है अज्ञानी जो पामर है वह सर्वचंदन आगे उनको सत्य मानता है इसलिए उसमें किसी प्रकार का प्रमाद नहीं करता प्रमाद रहित रहता है अप्रमत मने प्रमाद रहित सजग होकर संभालता हैमत तो पाम तदत्त न प्रमादती कौन भोगी अपने स्वरूप में तामरे में पृथजन यथा अप्रमत तो सावधानु भवनी अगर न अप्रमत अगर क्या कर रहे हैं एव उसी प्रकार से मुक्षो अभी भोक्तृ में आत्म विषय अपने आत्मा के विषय में न प्रमाती अनावधानम न न असावधानम न करो असावधान नहीं होता है ना अवधानम स छोड़ दो तो सवधान हो जाता ना असाधान मैं अनावधान कहो असावधान नवती किंतु सावधानिंतन करता।, करता।, करता है विषयों का ही चिंतन करता है पामर अविवे की अम्मुख क्या करता है अपना भोक्तृस्वरूप का चिंतन करते रहता है कि अनावधान भाव में बहुम दृष्टान्त स्पष्ट अनवधान के अभाव को पहले कामर में घटा रहे कामर से क्या लेंगे पता है केवल जंगली आदमी को नहीं जितने तार्किक न्यायिक जितने भी दार्शनिक वेदांती से भिन्न सब सब पाम वेदांती से भिन्न सब के सब पामर ही है जितने महान विद्वान भी हो न्यायिक हो मीमांसक हो वैशे हो सांख्य वाला हो योगी हो ज्ञानी हो सब इसी में क्योंकि ऐसा जिनके अभ्यास कर रहे हैं बिल्कुल सावधान होकर अभ्यास करते हैं। क्यों उन्हें शास्त्र शास्त्रार्थ जीतना है शास्त्र जितना है ना? इसे अपने अपने शास्त्र को खूब अभ्यास करते हैं। पूरी सावधान रहती पंक्ति पंक्तिगत शब्द बिल्कुल गहराई में पकड़ के बैठे हुए हैं इतनी आस्था रहती है कोई न्याय कुछ बोल देखो बड़ा गुस्सा हो जाएगा नहीं है वैशिषिक को वैशिष्ट वैशिष्ट के खिलाफ कुछ बड़ा गुस्सा कर देंगे इतनी आसक्ति हो गए उनको सब मतवादी वैसे भी वेदांती मतवादी हो जाते हैं ये भी मतवादी हाँ बिल्कुल असली वेदांती तो बोलेगा नहीं मैं वेदांती हूँ वो क्या बोलेगा अपने को क्या कहेगा ब्रह्म ब्रह्मू इसलिए ये जो अपने आप वेदांती बोल रहे हैं वेदांत का अभिमान कर रहे हैं वेदांत की शक्ति करके उसके प्रति आस्था बनाए रख रहे हैं वो सब कुछ ठीक है लेकिन उसी में चिपका हुआ रहना उसके मत के रूप में अपने साथ में आपके जीवन में उतारना स्वरूपानुभूति की ओर जाना तीसरे कहते कि देखो ये सब विद्वानों को कितरम विजगीषु मुक्षु संविचारये विजगीषु आज ना शास्त्रार्थ को जीतने की इच्छा वाले विजगीषु किसका होते हैं जीतने की इच्छा वाले क्या करते हैं निरंतर काव्य नाटक तर्क आदि ना करता है इन शास्त्रों के अभ्यास लगा ही रहता है किंतु तो अपने स्वरूप का चिंतन कर जाता है शास्त्र पढ़ता है शास्त्र चिंतन भी करता है लेकिन उसी में शास्त्रार्थ करके किसको को जीतने के लिए नहीं करता शास्त्र चिंतन और शास्त्र पढ़ रहा है चिंतन कर रहा है पढ़ा रहा है केवल अपने स्वरूप में चिंतन अभी अभी अभी नहीं, अभी नहीं। अभी नहीं पहुंचे हैं। <laughs> अभी बहुत दूर है उसके ओर ले जा रहे अभी तो मुख्य आत्मा ज्ञान कहा बोल रहे मुख का, का चिंतन करे स्वम का विचार करें अपने आत्मा का चिंतन करते रहना चाहिए उनको लकड़ों में शास्त्रों का नहीं पढ़ना है कथाकार बनने के लिए नहीं कीर्तन के लिए नहीं पढ़ना है शास्त्र पढ़ना है अपने स्वरूप भानुभूति के लिए हम जो पढ़ रहे हैं जो भी क्षमता है वो अपने स्वरूप के लिए अपना चिंतन के हम पढ़ाते भी हैं तो अपने चिंतन के लिए अपने स्वाध्याय हो जाते हैं पढ़ाने के लिए शौक नहीं लेकिन चिंतन हो रहा है इसी, इस निमिट से स्वाध्याय हो जाता है शास्त्र दो घंटे अपना लगे हुए हैं इसमें उस दृष्टिकोण से हम चिंतन कर रहे हैं है? तो कोई आपत्ति नहीं है कि ये नहीं कोई हमें माने अरे बहुत बढ़िया पढ़ाते हैं आचार्य हैं प्रचार करें अरे हमें आचार्य पदवी नहीं चाहिए कोई हमको कह आप आप रहा।, कर, रहा है तो मूर्ख है इनडाइरेक्टली वेदांति आप वेदांति बोलने का मतलब आप मूर्ख है आप अज्ञानी है आप आचार्य है कहने का मतलब आप मूर्ख है आप अज्ञानी है तो हसाचा भगवान है मैंने समझो एक कह रहे महामूर्ख हो तुम तुम एक महान अज्ञानी हो हम छोटे अज्ञानी तुम बड़े अज्ञानी हो हम भक्त है तुम भगवान है और उसी को पता और ये अज्ञानी है ना जो विवेक की ओर सोच रहा है ये देखो बहुत सला आगे कह रहा मैं तो छोटा अज्ञान और बहुत बड़े अज्ञानी कह रहा इसे कह मैं भक्त हूँ भगवान मैं गुरु है मैं शिष्य गुरु है मेरा बड़े अज्ञानी छोटा तो सा ज्ञान है, अज्ञानी मैं विद्यार्थी हूं और आप मेरे आचार्य मैं छोटा अज्ञानी और बड़े अज्ञानी उपाधियों से परे होने आए हो सभी विशेषताओं से अलग होना नाम रूप जात पात वर्ण आश्रम व्यवस्था सब से अपने आप को अलग करने आए हो मैं क्यों उपाधियों को जोड़ने आए हो ऐसी उपाधियां तो रह गया आप गुरु को पा आप भगवान ये भी को आप आचार ये भी आप कुछ नहीं बोले है बोले वो भी उपाय है आप कुछ है बोल तो उपाय समझ उपाल समस्या कुछ मत बोलो जो है जो जैसा है वैसे ठीक है पर... बस। हैं? इसी में आगे बढ़ना होता है आगे बढ़ना कहाँ बढ़ना है हैं? बढ़ना क्या होता है कहाँ नीचे कोई आगे नहीं कोई पीछे नहीं है जम है इतना सुन रहे हो वेदांत अगर आगे पीछे की बात कर कोई पीछे नहीं कोई आगे नहीं है बस पढ़ो शास्त्र है, है निश्चय करते रहो जगत विध्यात् चिंतन का जो है निरंतर छात्र भेद है ही नहीं नि� आगे बढ़ा पीछे है कोई आगे कोई पीछे तो भेद में होता है ना भेद भी तो होगा आप आगे और हम पीछे हैं आप पड़ गए और हमको पीछे छोड़ दिए ये सब भेद में होता है और वेदान तो अभेद के बाद देता है सर्वस्म यहा आत्मूत सर्वित्रा आत्मूत जब सब कुछ अभिन्न भेद है ही नहीं आगे, कौन, कौन, कौन चंदन इस इस करो, इस मत मत इस इस करो इसको सत्य मत मानो इसके भेद में उच नीच जो भेद दिख रहा है त्याग महत्व मत दो शास्त्र जो कह रहा है उस पर कहते यहां पर जो काव्य नाटक तर्क आर्यों को निरंतर अभ्यास करते हैं जैसे कौन विजीषु छात्र जितने की इच्छा वाले लोग तद ठीक उसी प्रद मुक्ष क्या करना है मुख्यो स्विचार है अपना स्वस्वरूप का चिंतन करो विचार करो भोग के प्रिय नहीं था तो भोक्ता को प्रिय माना अकेले भोक्ता भी प्रिय है भोक्ता भी मिथ्या ही है ये विचार कर अभी मुक् है अभी आपको नहीं पहुंचे अभी मुक्शु अब अभ भोक्ता के स्वरूप चिंतन करने को बोल रहे हैं अभी आपने भोग के स्वरूप चिंतन किया पहले उसे प्रियत थी उसको हटा दिए क्योंकि वो मिथ्या साबित हो गया निश्चय में स्वप्राज्य के, के समानी भी अविनाशी विनाशी है क्षणिक है इत्यादि के दृश्य है अनेक हेतु के आपने इसको ये सत्य नहीं है प्रिय नहीं है निश्चय कर लिया अब भोक्ता को आपने इसलिए क्या कहा ये सब शेष है मैं प्रधान हूं इसमें मैं जो भोक्ता मैं सत्य हूं मैं अविनाशी हूं मई प्रिय हूं ऐसा सोच रहे हैं अब उस पर विचार करो बोल रहे हैं। क्या वाक्य में ये भोक्ता प्रिय सत्य अविनाशी है ये विचार जब करेंगे तो इससे अलग हो जाओगे कुटक पकड़ने आ तब कोटस पकड़े में आता है उससे पहले कोटस पकड़े में आने वाला नहीं है। और जब तक तो कोटस पकड़े में नहीं आई तब तक आत्मज्ञान तो नहीं है। इसलिए देखो यथा प्रतिवादी जय कामा प्रतिवादी को विजय करने की कामना वाला इस लोक में प्रधान पुरुष निरंतर काव्य दिन काव्य निरंतर अभ्यास करता है एवं मुक्शर भी सजा स्वादाह मुक्ष आत्मा का निरंतर चिंतन करनी चाहिए जप यागोपासनादि कुरुते श्रद्धया यथा स्वर्गादिछया त्रद्धा ध्या स्वयं मुक्षया जैसे स्वर्ग आदि की चाहने वाला व्यक्ति अपने जप याग उपासना आदि में बड़ी श्रद्धा पूर्वक निष्ठापूर्वक उसका अभ्यास करता है उसको पूरा विश्वास है दृढ़ निष्ठा है पूर्ण श्रद्धा रहती है कि भई ये जप मैं कर रहा हूं ये याग मैं जो कर रहा हूं ये जो उपासना कर रहा हूं इससे मुझे स्वर्ग जरूर मिलेगा ऐसे पूर्ण विश्वास पूर्ण श्रद्धा के साथ तो काम कर रहा है यानी ठीक उसी प्रकृति आपको क्या करना है मुक्षया त्रद्धा ध्यातिया जिस आत्मा ब्रह्म की सत्य ज्ञान अनंत आनंद स्वरूप होता कूटस्थ के बारे में कह रहा है उसमें तुम्हें श्रद्धा करना है और उसी का निरंतर अभ्यास निरंतर चिंतन करना है, इच्छा से वो कर रहा है। और अब मुख्या से मुक्त होने की इच्छा से अपने स्व में श्रद्धा करो यथा वैदिक साधनानि उपजपादिनि श्रद्धा पुरस्सरम अनुतिष्ठते जैसे कोई वैदिक पुरुष है स्वर्ग की कामना करने वाला है वह उनके उन उन साधनों में जब याग उपासनादियों में इस प्रकार से पूर्ण रूप में श्रद्धा पूर्वक अनुष्ठान करता है तथा मुक्ष मोक्षे छया स्वे अद्वैत आप तप्त बनी विश्वास कुर्या भोक्ता का असली जो स्वरूप है कूटस्थ नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वभाव है सच्चिदानंद स्वरूप है एक में तत्व है। उसमें तो कैसा होगा तो जैसे देखो चित्त काग्रम यथा योगी महा आयासे न साधए अच्छा जैसा योगी अनिम आ रि अनिमा लघिमा गरिमा आदि सिद्धियों को प्राप्त करने के लिए चित्त की एकाग्रता को बड़े प्रयास के साथ साथ खाना पीना नियंत्रण सब कुछ कंट्रोल करता है, है ना सारा नियंत्रण सारा संयम कर रहा है क्यों कर रहा है संयम सकल प्रकार के सुख भोग को त्याग करके पूर्ण संयम में जीता हुआ चित्त को एकाग्र करता है क्यों संयम की सिद्धियों की प्राप्ति और आप उससे भी उचित आना चाह रहे हैं आपने सुरुप का करना चाह रहे हैं, तो सोच लो आपको कितनी प्राप्त करने, कर करने के लिए चित्त एकाग्रता मुख्य लक्ष्य है अत्यवत महान आयास करता है यथा तथु आपको भी मोक्ष पाने की इच्छा से वो सिद्धि पाने की इच्छा से कर रहा है और आप मोक्ष पाने की इच्छा से कीजिएगा भोक्त स्वरूप में जो खिचड़ी बना हुआ है ऊटस्थ छिदा का उसको अलग करो और उसमें उसमें से सारे विषयों से अलग करके योगी अपने चित्र एकाग्र कर लेता है सिद्धियों को पाने के लिए शराब में सारे चीजों से हटाओ चिदाभास से भी हटाओ अपने आप को और अपनी वृत्ति को टिकाओ ऊटस्थ कुटस से आया हुआ है चैतन्य प्रकाश बुद्धि दर्पण में और वहां से निकल करके जा रहा है जगत की ओर इंद्रियों के द्वारा अब क्या करना है समेटो, समेट भीतर समेट की ओर वापस वापस कोई कुटस की ओर ही जाने दो यही ब्रह्म का व्यक्ति आत्मा से बुद्धि में आया प्रकाश बुद्धि से वापस आत्मा की ओर जानी चाहिए अब जा रहा है से से बाहर जा रहा है लेकिन मूर्ख ऐसा बना हुआ है वो सोच रहा है मेरा वृत्ति जगत की ओर ही जा सकती है आत्मा की ओर जा ही नहीं सकते सोच बैठा हुआ कहाँ तो है, है? दुनिया की जो है आम जनता की बड़े बड़े विवेकियों की वृत्ति आत्मा की ओर है नहीं जगत की ओर है केवलमुख और क्या बहरमुख हो रखी है ये तो हो रखी कि भगवान ब्रह्मा ने कर रखा है या नहीं कठोप्रसन में क्या बोला पर खाणी वेतृण स्वयं भू तस्मात पर न धीरा आवृत हो कहा खानी खानी मन मनी इंद्रिया इंद्रिया पर चुके हैं कौन किया है, है? स्वयं परमात्मा ने अना काल में कर दिया तुम्हारे ही कर्मों से ऐसे करते मानवित कर करते वेतृण स्वयं पर खानी वितरण स्वयं पर बहिर् देखते रहता है नंतरात्मा को देखता नहीं करता में अनादिकाल ब्रह्मा ने जब सृष्टि किया इन जीवों को जब पैदा किया जीवों के कर्मों के वजह से मोक्ष कोई -कोई तो को चाहता हुआ अमृतत्व को चाहता हुआ कोई कोई धीर होता है तो सारे इंद्रियों को समेट कर अंदर करता इसरे ये भी कह रहे हैं कि जैसा वे लोग अनिमान्य सिद्धि पाने के लिए योगी अपने सारा चित्र विषयों की ओर से जाकर हटा करके चित्त को एकाग्र कर लेता है और साधना करता है सिद्धि पाने के तो आप भी सकल विषयों से सकल परिच्छेदों से सकल उपाधियों से अपने चित्त वृत्ति को हटा करके अपने स्वरूप की लगाओ किसको पाने के लिए मोक्ष पाने के योगी अनिवार योग योगाभ्यास वाला है अनिवार्य ऐश्वर्य को पाने की इच्छा से महान करता हुआ चित्त एकाग्र जिस प्रकार संपादन करता है तदत उसी प्रकार से अयम आत्मन सदा विचार आप भी क्या करें अपने भोक्त जिसको प्रेमास माने हो यहां पर पहुंच कर यहां से उस कूटस को अलग कर लो चुदाभाष कोटस अलग करके उस में आयो प्रकाश हो वापस कूटस की ओर जाने दो ब्रह्म कर के माध्यम से ब्रह्म का अनुभव कर लो अपने स्वरूप का अनुभव कर लो देहादिविच दे किससे अलग करना है देहादि सारी चीजों से विविच जानिया आत्मा अपने आत्मा को जानना है मेते शाम सदा एवेषा सदाभ्यास कि फलम